श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ षोध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति ऋषिर्वाच यति सशक्ती सतीस प्रसुप्तलोक्रियामशा का गतिर काल्ञा तदावीं बिभ्रक्शक्तिक्रम त्रयोशति तत्वा गणम युग पदाविशत मैत्री ऋषि ने कहा सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्वत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व अहंकार पंचभूत पंचतन और मन सहित ग्यारह इंद्रियाँ इन तेईस तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयास सुतम कर्म प्रबोधयन प्रबुद्ध कर्मा दशति को गण प्रेरित जनयस्वारपूरुषम उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अधिष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया तब उस तेज तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया परे नाम चुक्षो भाद्य सुरुष सहसा उपिता अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है जिसमें चलाचर जगत विद्यमान है जल के भीतर जो अंड जीवों को साथ लेकर एक हजार दिव्य वर्षों तक रहा स वै विश्वाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान एक नाम आत्मा स परमात्म आद्योवतारो यूत ग्रामो विभाव्य विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप दस प्राण रूप और तीन आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक विभाग किए यह होने के कारण समस्त जीवों का का आत्मा रूप होने होने के के कारण कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है साध्यात्मा साधु दैव साधूत विराट प्राणो दस विध एकदा हृदय न्यात्म अधिभूत और आधिदैव रूप से तीन प्रकार का प्राण रूप से दस प्रकार का और हृदय रूप से एक प्रकार का है फूट नोट दस इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है इंद्रियादि के विषय अधिभूत है इंद्रियाधिष्ठाता देव आधिदेव हैं तथा प्राण अपान उदान समान बयान नाग कर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये दस प्राण है स्मर विश्वसी जामी सौ विज्ञापित मथोक्षज विराजमत पशेन तेजसैसा वृत्त अथ तीछातना देवा मे गदत शृणु फिर विश्व की रचना करने वाले के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया उसे जगाया उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ सुनो दसा निराशम लोकपालो विसत्म वाचा स्वांसेन वक्तव्यम यसो प्रतिपद्य विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया जिससे यह जीव बोलता है निर्भितालो लोकपाल विश्धरे चर समय प्रतिपद्य निर्भिने अश्विनसे विष्णु रावस्वता पदम घाणीना ग्रंथ स भवेत। फिर विराट पुरुष के के हुआ हुआ उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश सहित स्थित जिससे जीव रस ग्रहण करता है इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घर के सहित प्रविष्ट हुए जिससे जीव गंध ग्रहण करता है निर्भिने अक्षणी त्वस्टा लोकपालों विश विभोक्षण प्रतिपत्ति भवेत निर्भिन्ना चरमाणी लोकपालों नीलो विशत प्राणीनाशेन संस्पर्शेनासु प्रतिपद्यते इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँखें प्रकट हुई तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया जिस से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है फिर उस विराट विग्रह में उत्पन्न हुई, उनमें अपने के सहित वायु स्थित हुआ, जिस शब्द से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, सिद्धि प्रपद्य थे तभीन्ना प्रवेश किया जिस श्रवणेन्द्र से जीव को शब्द का ज्ञान होता है फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ उसमें अपने अंश रोमो के सहित औषधिया स्थित हुई जिन रोमो से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है मेढ़र्भिन्नम स्विष्ण्यम क उपाविशत रेतसानशेन ये नसो आनंद प्रतिपद्यते गुदम पुंथो विनिर्भिन्नम मित्रो लोके आवशत पाविनाशेन ये नस प्रतिपद्यते अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ अपने उस आश्रम में प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया इससे जीव मल त्याग करता है हस्तावस्य अवनिर्भिन्ना स्वर पतिरा विशत वार्तींशेन पुरुषो यहां प्रपद्यते इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है पादावश्य अवनिर्भिन्न लोके सो विश्वरावशत ग्वांशेन पुरुषो यहा प्रपद्यते जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है बुद्धिम चास्म वागीसो धृष्टमा विविषत बोधेना बोधभ्य प्रतिपत्ति भवेत हृदय चा निर्भिम चंद्रमा धृष्णमा मनसांसेन से ना विक्रियां प्रतिपद्यते फिर उसके बुद्धि उत्पन्न हुई अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है आत्मा चाच निर्भिन्नम अभिमान सत्पद कर्मणशन ये नसौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते तत्व चाश निर्भिन्न महांधिष्ण्यू मुशत चित्तेनाशेन ये नसौ विज्ञानम प्रतिपद्यते तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ इस अपने आश्रय में क्रियाशक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है अब इसमें चित्त हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व ब्रह्मा स्थित हुआ इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है प्रतिजन्ते आत्यंत केन गुणा मृत्यो सुप्रतीरादय आतवा प्रे धरा स्वभाव इस विराट पुरुष के सिर स्वर्ग से स्वर्गलोक पैरो से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य प्रेतादि देखे जाते हैं इनमें देवतालोक सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तारतीयेन स्वभावन भगवन्नाशिता उभयोरंतरम व्यो माये रुद्र पार्षद मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुण गुण के स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभ स्थानी अंतरिक्ष लोक में रहते हैं मुख्तोवर्तत ब्रह्म पुरुष यतुन कुरुद्व युन्मुखत्म मुख्यो भूत ब्राह्मण हो गुरु विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रिय तनुव्रत योजा त्राय ते वर्णान पौरस कंटकक्षतात वर्तन्त वृत्ति उनकी भुजाओं से और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय हुआ जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है भगवान की दोनों जाघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है पदभ्या जु सुषा धर्म सिद्ध जाता पुराश्रुद्दो यदृत्ष्य हरि एक वर्ण स्वधर्मेणंती स्वगुरु फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस का अधिकारी वर्ण भी हुआ जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित से उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्रीहरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं नोट) सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता अतः सब धर्मों की मूल भूता सेवा ही जिसका धर्म है सब में महान है ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शुद्र का धर्म धर्म के लिए है इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है किंतु शुद्र का धर्म स्वुरषार्थ के लिए है अतः तो इसके वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भगवतो भगवत दैवरमात्मिपाक मयापलोदय तथा अथापि कृत हम्यंग यथाम यम यथा साम विधाम पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है वैसा श्रीहरि काश्लोक मौलवादुतेम कथा सुधायाम सम्रयोगम महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की भाड़ी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है आत्मनो वसित महिमा कविम संवर सहस्त्र विपक् वी नहीं आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने एक हजार वर्षों तक अपने योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके अतो भगवतो माया मजिना मोहिनी यस्वर्तम वेद कि मुता परत प्राप्य निवर्त वाच मन साह अहम चमे देवा तस्म भगवते नमः अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते फिर दूसरों की तो बात ही क्या है जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सीतायां रुतिगंधे ष्ठोध्याय